आश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वरा प्रस्यु थे रेडियो बालपत्र का रंगोली रंगोली में आज सुनते हैं कारिक्रम एक उप्योगी कला तैरा की तैरना जो तुम्हें पता है सारे विश्व में हर रोज लाखों लोग सागरों नदियों झीलों तालाबों और तरनताल यानी स्विमिंग पूल में तैराकी का आनंद लेते हैं और तैरने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है और हां साथ ही साथ सभी मांसपेशियों का अच्छा खासा व्यायाम भी हो जाता है और बच्चों ठंडे ठंडे पानी में तैरने का तो मजा ही कुछ और है तैरना तैरना तैरना व्यायाम बड़ा ही अच्छा है व्यायाम बड़ा ही अच्छा है तैरना तैरना बच्चों तैराकी बड़ी ही उपयोगी कला है हां यह कला इतनी उपयोगी है कि इससे किसी की जान भी बचाई जा सकती है जैसे एक बार अचू का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा और फिर वो पानी में डूबने लगा बचाओ देखो तभी अचू की मीना मौसी भी पानी में कूद पड़ी मीना मौसी ने पानी की तेज धार का मुकाबला करते हुए अज्जू को डूबने से बचा लिया पता लगा तैराकी के कितने लाभ हैं बच्चों अनेक पशु पक्षियों में तैरने की योग्यता जन्म से ही होती है लेकिन हां मनुष्य को यह कला सीखनी पड़ती है और एक बार सीख लेने पर यह कला जीवन भर याद रहती है एक बार सीख ले तो याद रहती है सदा मन से कुछ सीखनी पड़ती तैरने की ये कला एक बार सीख ले तो याद रहती है सदा तैरना तो बच्चों मैं तुम्हें अच्चू के बारे में बता रहा था तो भाई अच्चू को जब मीना मौसी ने पानी में डूबने से बचा लिया तब अच्चू को समझ में आया कि तैराकी सीखना कितना जरूरी है और तैराकी सिखाने के लिए उसकी मीना मौसी से अच्छा शिक्षक भला और कौन हो सकता है हम जानते हो क्यों क्योंकि अच्चू की मीना मौसी तैराकी में राष्ट्रीय चैंपियन हैं तो बस अच्चू जी ने अपनी मीना मौसी को घेर लिया और पूछा मौसी पानी में किस तरह तैरते हैं देखो अच्चू तैरने में हाथ और पैरों से पानी में हरकत करते हुए शरीर को आगे बढ़ाना पड़ता है साथ ही हाथ और पैरों की गति में भी संतुलन रखना पड़ता है और इसके लिए कई दिन तक अभ्यास करना पड़ता है अच्छा तो पानी में तैरने का एक तरीका होता है हम मैं तो पानी में गिरकर तैरने के लिए यूं ही हाथ पैर मारने लगा था तभी तो तुम डूबने लगे थे अच्छा देखो अच्छू पानी में तैरने के कई तरीके होते हैं और तैराकी का हर तरीका अभ्यास से सीखना पड़ता है अच्छा तैराकी के भी कई तरीके होते हैं हां तैराकी के भी कई तरीके होते हैं जैसे फ्रीस्टाइल यानी खुली तैराकी बैकस्ट्रोक यानी चित होकर तैरना हम्म ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी छाती के बल तैरना और बटरफ्लाई यानी तितली के उड़ने की तरह तैरना अब बताओ तो मैंने कितने तरीके बताए चार कौन-कौन से आ, आ, फ्री फ्री फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल हां यानी खुली तैराकी शाबाश बैक स्ट्रोक यानी चित होकर चित होकर तैरना ठीक ब्रेस्ट स्ट्रोक ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी छाती के बल तैरना शाबाश और और और बटरफ्लाई यानी तितली के, के उड़ने की तरह तैरना हां शाबाश अच्छा मौसी मैं भी तैरना सीखूंगा मुझे सिखाओगी अरे वाह मेरे अच्छू वाह ये हुई ना बात शाबाश <laughs> <laughs> <laughs> तो बच्चों इस तरह अच्छू अपनी मीना मौसी से terna seekne laga aur kyon na seekhe bhai tairne se vyayam aur manoranjan to hota hi hai sath hi sath sharir bhi swasth rehta hai isliye tairaki seekhne mein sankoch nahi karna chahiye to bachcho tum bhi apne adhyapak ji ke sath taran tal mein jao aur wahan tairaki seekh rahe bachchon ko dekho और इस कार्यक्रम में बताई गई तैराकी की विधियों को समझो तैराकी प्रशिक्षक से तैराकी के बारे में तुम अन्य जानकारी भी प्राप्त करो जैसे भारत और विदेशों के मुख्य तैराक कौन-कौन से हैं और इस वर्ष राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैराकी की प्रतियोगिताएं मुख्य रूप से कब-कब और कहां आयोजित की गईं एक उपयोगी कला तैराकी अभी आप सुन रहे थे रंगोली के अंतर्गत यह कार्यक्रम परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर विशेष संयोजन प्रोफेसर सुरेश पांडे विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर सत्यप्रकाश बान्याल विषय परामर्श डॉ जितेंद्र सिंह डॉ अनुप्र राजपूत तथा डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख डॉ बी आर धर्मेंद्र कलाकार बाबला कोचर सुचित्रा गुप्ता समीर ठुकराल गीत सरना तथा मेघा संगीत एवं गायन संतोष कुमार ध्वनि अंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी आलेख संपादन निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन